संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर रेणु शर्मा की किताब माटी की गंध से एक कहानी बड़ा आंगन बड़ा आंगन पुराने घरों की वह आराम का हुआ करता था जहाँ बड़ी बूढ़ी बहुएं, बेटिया और नन्हे मुन्ने बच्चे रोजमर्रा की जिंदगी से ऊप कर कुछ समय के लिए हास परिहास खेल कूद उछल कूद और गांव से लेकर शहर तक की बातें किया करते थे हमारे आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था और सबके बैठने के लिए छोटी और थोड़ी ऊंची दीवार या पुलिया थी सावन के महीने में हम लोग नीम की डालियां बांट लिया करते थे और मूज की मजबूत रस्सी से झूला डालकर बरसते पानी में झूला करते थे जब भी मैं नीम के पेड़ के आसपास होती ऐसा लगता जैसे इसकी एक एक डाली मुझसे बातें करती है पत्तियाँ झुककर कुछ सुनाना चाहती हैं, पकने पर निबोरी तोड़कर खाती तो ऐसा लगता जैसे सारी मिठास इसी में डाल दी है हर रोज आंगन में जाकर मस्ती करने का हम सभी बेसब्री से इंतजार करते करतेड़ी मेरा भाई हमेशा मुझसे सारे कंचे जीत लेता उसका निशाना इतना पक्का निकलता कि दूर वाला पिटने को दिया जाता तो उसे भी चटका देता जब हार सहन नहीं होती तो आखिरी दांव पर बीच खेल में कंचों को लूट लिया जाता और लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ जाता कि दादी को बीच बचाव करना पड़ता गुड़िया की सगाई हो या टिप्पा खेलना गिल्ली डंडा हो या ढेरी फोड़ या सिकंद हमारे सारे खेल सारे दिन उस आंगन में धमा चौकड़ी मचाती रहती, मिट्टी खोदकर बड़ी सफाई से स्थाई रूप से टिप्पा खेलने की जगह बना ली थी उसके ऊपर पैर रखकर यदि कोई निकल जाता तो अरे दिखाई नहीं देता कि हमारा खेल बना हुआ है बाबा को ला कर दिखाता बाबा बाबा देखो देखो ये हमेशा मेरी जगह रहेगी यहाँ हमारा टिप्पा घर है यहाँ कंचे की जगह ये गुल्ली की जगह है पहले तो बाबा हमारी नादानी पर हंसते और फिर कहते बेटा यहाँ तो कुछ भी स्थाई नहीं है सब तुम्हारा कहा रहेगा हमेशा और फिर वे अंदर चले जाते आंगन क्या हम सबके लिए एक चौबारा था जब तक सब बच्चे एक दूसरे को देख न लेते चैन ही नहीं पड़ता था मैं सिर्फ यह देखने के लिए दूसरे घरों में ताक लगाती थी कि पता चले वे लोग इस समय क्या कर रहे हैं। बड़ा मजा आता था ऐसी हरकतों से। लेकिन हमारी दीवार से लगा एक मानसिक रूप से पीड़ित शरबती बुआ का घर हम सब के लिए हास परिहास का स्थान था बुआ अपने मन के भावों को हाथ पैर की मुद्रा बनाकर स्पष्ट करती रहती और हम बार बार पूछकर उन्हें तंग करते कि क्या कर रही हो बुआ शरबती बुआ का गला बड़ा सुरीला था पुराने सावन की मल्हारे फिल्मी गाने बरने जो, जो कहो कभी भी सुना देती थी, थी। बस, बस प्यार और, और आदर, आदर के बदले में मुझे, मुझे याद है, है याद, याद है, है बुआ का वो गाना अफसाना लिख रही हूँ दिले, दिले बेकरार, बेकरार का, का, का आखों में रंग भर के तेरे इंतजार का जाने किसका इंतजार करती थी बेचारी मैं अक्सर माँ से खाना छिपाकर बुआ को देकर आती थी कभी कभी तो उसके साथ बैठकर कर खा भी लिया करती थी मधु मीरा बुआजी, जब मिलती तो देश विदेश गांव नगर से लेकर वर्तमान सामाजिक हालत सभी की बातें हो जाती थी जब मैं अपनी बात पर दृढ़ रहते हुए पूरे विश्वास से बहस करती तो कहती उर्णी तू तो, तो गजब करेगी।, करेगी कितना स्पष्ट बोलती है झुकने की तो बात ही बात नहीं करती है यही क्रम कभी, कभी कभी तो रात तक, तक तर, चलता रहता और वहाँ से, तो से किसी का उठने का मन ही नहीं करता आज कॉलेज में क्या हुआ किस टीचर ने क्या पहना था आदि बेसिर पैर की हजारों बातें हमारे मनोरंजन में शामिल होती थी निशा जब मिलती तो हम उम्र लड़कियों जैसी बातें होती अपने कमर दर्द से लेकर क्या पसंद है क्या ना पसंद है तक भेद भरी बातें हो जाया करती। दिन भर के कूड़े कचरे को गपो के माध्यम से निकालकर हम हल्के हो जाया करते बड़ा आंगन कितना बड़ा था कितना अपना था हम राज था। कितने उतार चढ़ाव हमारे साथ साथ उसने झेले जब आपस में झगड़ा हो जाता तो एक वीरानी सी घेर लेती आंगन में आकर बैठते तो सब लोग लेकिन घूंगे जैसे कोई किसी को देखता भी नहीं कई बार अकेली आंगन में जाकर नाचने लगती खुश होती और कहती देखो आंगन कोई साथ दे या न दे तुम जरूर हमारे साथ रहना मुझे तुमसे बहुत प्यार है तुम्हारे साथ मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे कभी भूलना मत और तारों की शपथ लेकर प्यारी सी पपी दोनों हाथों से आंगन में फैलाकर अपने कमरे में दौड़ जाती जब शादी हो गई तो उसी आंगन से विदा होकर ससुराल चली आई, आई अब वो आंगन नहीं रहा क्योंकि बंटवारा जो कर दिया गया सबने अपने हिस्से का आंगन बांट लिया लेकिन आज भी मेरी यादों के समंदर में आंगन जिंदा है लहरों पर डूबता उतराता रहता है नीम का पेड़ काट दिया गया लेकिन आज भी उसकी हरियाली उसकी निबोरी मेरे मन में नया स्पंदन पैदा कर देती है शरबती बुआ का गाना याद आता है अफसाना लिख रही दिल का, में अभी, अभी आप सुन, सुन रहे, रहे थे डॉक्टर रेणु शर्मा की, शर्मा की किताब माटी की गंध से एक कहानी बड़ा आंगन वाचक स्वर भारती परिमल